विक्रांत की बाइक पर पीछे बैठी सलोनी बिल्कुल डर डर रह गई। उसने उसने के के मारे मारे विक्रांत विक्रांत को और टाइटली पकड़ लिया। मारे उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली। ब्रूम ब्रूम ने गाड़ी का एक्सलेटर जोर से मारते हुए मानो जोर की हूं कार भरी इसके बाद फिर आए आगे आने वाले बाइकर से भिड़ने के लिए निकल पड़ा अभी वो यहां से आगे बढ़ा ही था कि अचानक से उसे सामने एक रास्ता खड़ा था ने उसे अपने सामने देखते ही गाड़ी का अगला डिस्क ब्रेक जोर से दबा दिया जिससे उसकी बाइक सिर्फ आगे के पहिए पर खड़ी हो गई इस वक्त बाइक पर पीछे बैठी सलोनी बेताल की तरह विक्रांत के कंधे पर बैठी नजर आ रही थी विक्रांत ने फिर बड़ी चालाकी से बाइक का हैंडल घुमाते हुए बाइक को 180 डिग्री पर घुमा दिया पिछला पहिया उस मर्सडीज बाइक वाले के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए नीचे लैंड कर गया जिससे वो बाइकर तुरंत ही घायल होकर बाइक समेत जमीन पर गिर पड़ा इसके बाद विक्रांत ने फिर से जोर का एक्सीटर लिया और गली को धुए से भरते हुए यहाँ से गायब हो गया जब उसने देखा कि दो बाइकर्स उसके पीछे लगे हुए हैं, तो उसने पहले अपनी बाइक की स्पीड थोड़ी कम की और जैसे ही वो दोनों विक्रांत के पैरलर में आ गए उसने तुरंत ही उन दोनों पैरों को उठाकर उन दोनों की बाइक पर किक मार दिया जिससे वो दीवार से टकरा कर वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़े या गजब विक्रांत बहुत दिन बाद बाइक राइड कर रहा था और जिस तरह से वो आज बाइक चला रहा था ऐसे ही वो अपने पिछले जन्म में अक्सर गैंगस्टर रहते हुए चलाया करता था आज फिर उसे अपने पिछले जन्म की की बाइक राइड याद आ रही थी और शायद ये उसका पहले का अनुभव ही था जिसकी मदद से वो आज बाइक पर इतना तूफान मचा रहा था। विक्रांत बहुत खुश नजर आ रहा था उन दोनों बाइकर्स के गिरने के बाद विक्रांत फिर से आगे की तरफ बढ़ चला अभी भी दो बाइकर्स उसका आगे इंतजार कर रहे थे ये दोनों विक्रांत के ठीक सामने खड़े थे और विक्रांत को मानो आगे आने की चुनौती दे रहे थे विक्रांत पहले तो उनकी तरफ बढ़ता गया और फिर जब उनके तकरीबन पांच मीटर की दूरी पर रह गया तब उसने अपनी बाइक को यू टर्न मारकर खड़ा हो गया शायद विक्रांत इन लोगों को रेस लगाने की चुनौती देना चाह रहा था विक्रांत ने बाइक खड़ी करके जोर से एक्सीटर घुमाते हुए बाइक का डिस्क ब्रेक दबा दिया और साथ में क्लच भी छोड़ दिया जिससे बाइक का पिछला पहिया जमीन पर चक्कर काटते हुए धुआं उड़ाने लगा उधर उसके पीछे की तरफ खड़े बाइकर्स ने भी विक्रांत की चुनौती को मानव स्वीकार कर लिया था उन्होंने भी अपनी गाड़ी के एक्सिलेटर घुमाते हुए विक्रांत को ललकारना शुरू कर दिया फिर अचानक से विक्रांत ने बाइक का ब्रेक छोड़ दिया और पलक झपकते ही वो गली से गायब हो गया इसी रफ्तार से उसके पीछे लगे रहे लगभग पांच मिनट तक विक्रांत इधर उधर घूमते हुए उन्हें अपने पीछे पीछे घुमाता रहा फिर जब ये लोग विक्रांत के बिल्कुल पैरल आ तो अचानक से विक्रांत ने अपनी बाइक के दोनों ब्रेक को मारते हुए इसे रोक दिया लेकिन विक्रांत की चालाकी ये बाइकर समझ नहीं पाए और वो फुल स्पीड में आगे बढ़ गए से मिल रही थी ऐसे में जैसे ही ये लोग गली छोड़कर आगे बढ़े ये हाईवे पर आ चुके थे और हाईवे पे आते ही ये दोनों एक साथ कार से टक्कर खाकर जमीन पर गिर गए मजा आ गया सलोनी ने विक्रांत को जकड़ते हुए कहा ओए तुम तुम पागलों हो एकदम से विक्रांत ने बाइक पर पीछे बैठी सलोनी की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा अब तक सभी बाइकर्स ठिकाने पर लग चुके थे हाँ मैं पागल हूँ पागल हूँ मैं प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ तुम सलोनी ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा गजब का है दिन सोचो जरा विक्रांत का फोन बच पड़ा इस फोन की आवाज से विक्रांत की नींद टूटी और फिर वो उठकर बैठ गया ये फोन किसी अनजाने नंबर से आ रहा था ऐसे में विक्रांत को पता नहीं था कि फोन किसका है विक्रांत ने फोन उठाकर कहा हैलो कौन जब दूसरी तरफ से आवाज सुनाई पड़ी तब जाकर उसे पता लगा कि ये फोन पेट्रोलियम फ्रेंचाइजी के फ्लैट में मिले उस लड़के का है विक्रांत ने उस लड़के को अपना फोन नंबर दे रखा था और कहा था कि जब भी उसे रोशनी बार या पेट्रोलियम फ्रेंचाइजी के फ्लैट से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो तुरंत उसे इन्फॉर्म करे और आज इस लड़के ने विक्रांत को कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही इतनी सुबह सुबह फोन किया था हेलो विक्रांत सर आपने मुझे रोशनी बार के बारे में पता लगाने के लिए कहा था ना तो मैंने वहाँ के बारे में पता किया है लेकिन मुझे वहाँ का सिस्टम कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्यों क्या हुआ विक्रांत ने चौंकते हुए उनकी डेथ हो चुकी है और इसीलिए दिनों से बंद चल रहा है लेकिन जब हम लोग लास्ट टाइम गए थे तो वहां पर किसी फंक्शन के होने की नोटिस लगी थी जिस वजह से बार बंद था विक्रांत ने कहा अरे हाँ सर दरअसल वो जो सरदार जी थे वो काफी ज्यादा उम्र के थे तो वहां पर उनके अंतिम संस्कार के ही बारे में वो नोटिस लगाई गई थी जो हम लोगों को फंक्शन लग रहा था ओह, लेकिन विक्रांत ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा एक्चुअली सर क्या है कि मैंने अपनी मम्मी से बात की थी इस बारे में तो उन्होंने बताया कि जो लोग काफी बूढ़े होकर मरते हैं तो उनके मरने पर बहुत से लोग दुख नहीं मनाते बल्कि जश्न मनाते है ये तो सरदार जी के साथ भी यही सीन है ओके अच्छा सरदार जी अभी तक अकेले ये बार और रेस्टोरेंट चला रहे थे लेकिन अब उनके जाने के बाद इस बार के मालिक उनके बेटे हो गए अब उनके बेटे ये रेस्टोरेंट और बार चलाएंगे या नहीं इसके बारे में अभी कोई खबर नहीं है उस लड़के ने विक्रांत को बताया अच्छा ठीक है विक्रांत ने कहा तुम थोड़ा उस बार पे नजर रखो और जैसे कुछ पता चले तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना ओके सर बिल्कुल इतना कहकर उस लड़के ने फोन रख दिया विक्रांत के आज के सुबह की शुरुआत ही एक बुरी खबर के साथ हुई थी दरअसल जब टीना गांधी का मर्डर हुआ था तो इसी सरदार की बार और रेस्टोरेंट वाले ने विजय सेंगर के पक्ष में बयान दिया था उसी ने यह बात कही थी कि मर्डर वाली रात विजय उसके यहां पर बैठा हुआ था ऐसे में सरदार से पूछताछ करके दोबारा से उस रात के राज के बारे में पता लगाया जा सकता था लेकिन अब चूंकि उसकी मौत हो चुकी है तो फिर यह रास्ता भी बंद हो चुका था विक्रांत काफी थका हुआ फील कर रहा था वो परेशान होकर फिर से बेड पर लेट गया लेकिन महज तीन सेकंड बाद ही अचानक से विक्रांत को कुछ ध्यान आया और उसने अपना फोन उठाकर चेक किया अब जाकर उसने देखा कि नैना ने उसे मैसेज किया हुआ था इस मैसेज को देखकर ही विक्रांत के दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी उसने तुरंत ही ये मैसेज खोलकर चेक किया नैना ने विक्रांत का मैसेज का रिप्लाई देते हुए लिखा था कि वो अपने फादर के साथ शिकार करने के लिए जंगल गई हुई थी वहां नेटवर्क नहीं था इस वजह से वो ना तो विक्रांत को कोई कॉल कर पाई और ना ही कोई मैसेज कर पाई चिकार पर गई थी अब यह कौन से घर से है भाई अभी भी ये शिकार करने के लिए जाते हैं और कहां गए थे शिकार के लिए अफ्रीका निकल गए थे क्या जो इतने दिन तक बिना नेटवर्क के पड़े थे विक्रांत सोच में पड़ गया लग रहा है अब नैना का भी सीरियस करना पड़ेगा विक्रांत ने अपनी घड़ी पर नजर डाली तो देखा कि अभी सुबह के साढ़े बज चुके थे अब जब उसे पिछली रात की घटना याद आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब एक सपना था विक्रांत जब उन बाइकर्स को सबक सिखा रहा था और उस लड़की को उन लड़कों से बचा भाग रहा था तो फिर उसके बाद वो लड़की भी विक्रांत से इश्क कर बैठी थी यहाँ तक कि उसने रात में ही विक्रांत को होटल के कमरे में चलने तक के लिए कह दिया था लेकिन विक्रांत चूंकि अब नैना के साथ रिलेशनशिप में था ऐसे में वो ऐसी कोई भी हरकत अब नहीं कर सकता था इसीलिए विक्रांत ने जैसे ही उन बाइकर्स को सबक सिखाया तुरंत ही वो वहाँ से निकल अपने घर चला आया एक बात विक्रांत को ये नहीं समझ आ रही थी की आखिर ये शो कंपनी का मालिक कैसा है इसकी दोनों बेटिया कमाल की एक फरारी से चलती है और जबरदस्ती सुसाइड करने की कोशिश करती है और एक तो ऐसी है जो सिर्फ एक बाइक राइड के बाद ही विक्रांत के साथ होटल के कमरे में जाने के लिए कहने लगी थी या बस यू ही अदृश्य शक्ति द्वारा उसे दिया जाता है विक्रांत को कल रात के डुप्लीकेट टास्क को करने के लिए तीस प्वाइंट दिए गए थे इस तरह से पहले के बीस प्वाइंट मिलाकर अब विक्रांत के पास कुल पचास प्वाइंट हो चुके थे लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा था कि इन सब पॉइंट का करना क्या है अभी तक तो विक्रांत को इस डुप्लीकेट टास्क का कोई मतलब ही नहीं समझ आ रहा था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर विक्रांत आगे जाकर इस टास्क को करना बंद ही कर देगा विक्रांत ने अब इन सब बातों को सोचना बंद करके रियलिटी में आकर सोचना शुरू कर दिया अब नए दिन की शुरुआत हो चुकी थी और आज के लिए विक्रांत को अदृश्य शक्ति द्वारा कोडब में पहाड़ शब्द दिया गया था जिसका मतलब था काम से ऐसे में विक्रांत को उम्मीद थी कि आज उसे केस के सिलसिले में जरूर कुछ न कुछ प्रोग्रेस मिलेगी विक्रांत अभी मीनाक्षी नेगी और उसके बेटे रोहन के बारे में दिमाग में अभी तक ये सवाल भी गूंज रहा था आगे टीना गांधी का असली कतिल कौन है वो जल्द से जल्द फ्लैट मर्डर केस की मिस्ट्री को सुलझा लेना चाहता था अब भले ही चेतन और बाकी के कुछ इन्वेस्टिगेटर्स इस केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने से डर रहे थे लेकिन विक्रांत को ना ही वो किसी से डरता था इस मामले में विक्रांत का साथ नैना बहुत अच्छे से देती थी अगर वो इस वक्त ऑफिस में मौजूद होती तो फिर विक्रांत को कुछ टेंशन ही नहीं थी वो बड़े आराम से नैना के साथ मिलकर केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकता था ऐसा पहले मंजूर ससदेवा के मर्डर केस में भी हुआ था जब सभी सीनियर ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेट करने से रोक रखा था, लेकिन फिर भी काम करना होगा इस केस पर काम करने के लिए उसे बहुत प्लानिंग करना पड़ेगा सबसे पहले तो उसने ये निश्चय कर लिया था कि किसी भी हालत में अब किसी सीनियर अथॉरिटी को अपनी इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में अभी पता नहीं लगने देना एक बार जब उसे कोई बड़ा क्लू मिल जाएगा तो फिर वो ऑफिस में सभी को इन्फॉर्म करके इसके बारे में बता देगा और फिर चाहे जो ऑफिसर हो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता विक्रांत ने अपना चेहरा भी नहीं गया उसने एक डायरी और पेन लेकर इस केस के बारे में अभी तक जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज उसके पास थी उसे नोट करना शुरू कर दिया इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए विक्रांत ने खास तरह की स्ट्रेटेजी बनाई और पूरे काम को अलग अलग भागों में बांट दिया था सबसे पहले तो उसे दोनों संदिग्धों और रोहन नेगी के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालना होगा ये लोग कैसे थे किस तरह का बिहेवियर था कैसे लोगों के साथ उठना बैठना था और इन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता था कहीं उन दोनों के बीच किसी चीज को लेकर कोई अनबन तो नहीं थी ये सब डिटेल में पता करना होगा इसके बाद उसे दूसरा काम ये करना था की उसे टीना गांधी के बारे में भी सारी डिटेल निकालनी होगी उसकी फैमिली और रिलेटिव के बारे में पता लगाना होगा देखना होगा कि टीना के साथ लोगों का व्यवहार कैसा था उसका कोई दुश्मन तो नहीं था और उसके सबसे ज्यादा जितने भी लोग कनेक्टेड है सभी को इंटेरोगेट करना होगा रोहन नेगी से लेकर विजय सेंगर मीनाक्षी नेगी और इस केस पर काम करने वाली इन्वेस्टिगेशन टीम पुलिस टीम और यहाँ तक के फॉरेंसिक टीम हर किसी से उसे पूछताछ करनी होगी कहीं से कोई भी क्लू मिल सकता है विक्रांत को यह सब काम बहुत सावधानी से सीक्रेट तरीके से करना होगा किसी को इसके बारे में पता नहीं लगने देना है विक्रांत ने सारे डिटेल नोट कर ली थी इसके बाद उसने ये भी सोच रखा था कि अब उसे किसी भी हालत में ये इन्वेस्टिगेशन पूरा करना ही है और अगर उसे कहीं कोई दिक्कत आती है तो फिर वो सिटी ब्यूरो चीफ डॉक्टर संजय की भी मदद ले सकता है भले ही विक्रांत ने पूरा डिटेल प्लान बनाया हुआ था लेकिन उसे पता था कि वो इतने बड़े केस को अकेले इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता उसे और लोगों की भी मदद की जरूरत पड़ेगी वैसे मदद करने के लिए भी लोग तैयार थे पहले जब रेस्टोरेंट में इस केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने की बात हो रही थी तब जतिन और सुनिधि उसके लिए पहले से ही तैयार दिख रहे थे तो विक्रांत ने जैसे ही सुनिधि और जतिन को इसके बारे में बताया वो तुरंत ही केस पर दोबारा काम करने के लिए तैयार हो उठे इसके बाद विक्रांत के घर पर ही एक व्हाइट बोर्ड लाकर रख दिया गया जिस पर अपार्टमेंट मर्डर केस से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन नोट की जाने लगी बहुत जल्द इन्फॉर्मेशन से ये व्हाइट बोर्ड टीम ने इस केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था विक्रांत मनीमन यही सोच रहा था कि कुछ भी हो जाए ये कतिल भले ही पिछले दस सालों से बचता हुआ आ रहा है लेकिन अब नहीं अब ये मेरे रडार में आ चुका है अब ये ज्यादा दिन बचकर नहीं रह सकता है